Oh cool. कुछ निंदा अज्ञानियों के अभिवेकियों की के निंदा अविद्यामांतर पक्ष माना स्वयं भेद परिपन तंत्रम में माना परियंत मोरा अंधे पर माना स्वयं अज्ञान में डूबे हुए हैं आशक्त हैं विषय असक्त है पशुपुत्र आदि विषय में आशक्ता ही अज्ञान में डूबना यही है मैंने अहम और महोपाल में डूबे हुए हैं यही दो है अज्ञान का मूल कारण ये जो है इस शरीर में अहम होना और बाकी में महंगा होना मेरा देश मेरा गांव मेरे परिवार मेरा कार्य किया इसमें डूबे हुए अभिप्राय और मानते अपने को ज्ञानी स्वयं धीरा पंडित अनमन्य माना अपने को बड़े ज्ञान ही मानते उपदेश दे रहे हैं और अपने आप डूबे हुए हैं स्वयं धीरा पंडित इनकी गति क्या होगी दंधर में मारना पड़े दिवड़ा इनको ना तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी ना सर्वलोक की प्राप्ति होगी तृतीय व्यक्ति है जायश्रश् कीड़े बकोड़े आदि बड़ो मरो मरो बार बार होने वाली जो व्यक्ति है बिल्कुल तो अल्पायी जी तो जहाँ ये व्यक्ति को प्राप्त हो और जब ऐसी जगह में जाएंगे जहाँ भी जन्म होगा जरा महाराज कुछ ग्रसित होगा इनसे परिभूत होगा क्यों उद्देश्य देते हैं कैसे अंधे में वह नियमाना या था अंधा ऐसा कहा जैसे कोई अंधा व्यक्ति किसी अंधे को ले जाता हो तो रास्ते में दोनों क्या दुर्गति होगी कि अगर शास्त्रीय ज्ञान नहीं है तो उपदेश करना नहीं चाहिए इसका तात्पर्य होता है कहीं ना कहीं हो जाता है काम अब मंत्र आरंभ होना है क्यों तो तो से आरंभ करते हैं चिकित्सा इत्यादि न पृष्ठे नचिकेता ने पूछा था ये विचित्सा मनुष्य अस्तित्व के अस्तित्व इत्यादि पूछा था नचिकता ने पृष्ठे अस्तित्व के इति अस्तित सिद्धांत इसमें अस्तित्व के पक्ष को सिद्धांत वही सिद्धांत है कुछ लोग है कहते हैं उसी को सिद्धांत की स्थापित करने की इच्छा क्या कहरा सिद्ध करना चाहेंगे अस्तित्व के इति अस्तिवादम सिद्धांत ईष्छा अस्तिवाद को सिद्धांत रूप से कथम करेंगे सिद्धांत जो मुसलमान उसको तो नायब अस्तिति नास्तिकवादम चिखंड ऐसा और निंदा की है? निंदा कौन है निंदा करने वे कौन है नास्तिवाद आत्मा नहीं है ऐसा जो वाद है का तो तो उसको नास्तिकवादम चिखंड से खंडन करने की इच्छा को चिखंड ईषा खंडन करने इच्छा से कहते हैं सांपराय प्रतिभाति ब्रह्मो अयको नास्थाप्य से नमो नमो राम लोको नास्ति लोको शाम प्रतिभागी तो जो अज्ञानी है बालक बालक मैं सामुदाय दूर देने वाला मैं बाल सब रहा था अज्ञानी अतिवेकी आत्माप अभिवेक नहीं है जिनको ऐसे बाप या बाप सर्व्य का ऐसा है ना बच्चा नहीं अज्ञानी है उनको तो जो ही होते हैं इनको सांपराय न शाम सांपराय का, का होगा परलोक के साधन तो शाम सांप्रदाय सम्य परागीय संपराय तत्प्रयोजन तत्प्रयोजन परलोक का प्रयोजन है।, तो परलो है इसका किसका साधन का साधन होगा बेदाम पत्र उड़ाने जो कुछ साधन होगा उपासना ये साम्प्रदाय पर लोगोक संबंधी साधन इस श्लोक और परलोक वही है जो साधन को न प्रति बाल न प्रतिवादी जो अज्ञानी जीव है उनको दीवता में साधन नहीं दिखता और लोक संबंधी साधन नहीं दिखता क्यों नहीं देखता प्रमाद अंतर दीप्त को मूढ़ धन के मुंह से मूढ़ हो रखे विवेक छाया हो रहा है कितना आपदा धन के लिए भविष्य पुनर्धम इत्यादि जो गीता के सोलह अध्याय में आज भी संक्रमण की चर्चा में उससे जुड़े हुए मूढ़म प्रमाण कम पर प्रमाण करते उस तरह प्रमाण लगा हुआ करते प्रमाण पशुपुत्र आदि में आशक्ता है ये प्रमाण है उसमें आशक्ता है इसलिए पर लोग के साधन में नहीं क्यों यही पद जीविका के लिए कर रहे हैं पर्लोक के साधन होने का पता ही नहीं है ऐसे लोग तो वो पर लोग के साधन नहीं दिखता दिख तक वो मामल दिदक ढंग के बोह से वो ही थे जितना भी मिले और, और, और, और, और ऐसा करते जा रहे हैं ऐसे लोगों को तो पर्लोक के साधन नहीं दिखता अगर हम लोग को नास्तिक वाई भी मानिए ऐसा मानते हैं कि परलोक के साधन में दिखता हम लोग क्या मानते यही लोग हैं जो कुछ कभी यही है पर नहीं है नास्तिक पारा नहीं परलोक परलोक नहीं है ये मानी मन तुम शीलम ये शीलम जैसे मानी इस प्रकार मानिएगा कि इसका स्वभाव मानना क्या मानना अयम लोगों को राष्ट्रीय पा मानी इस प्रकार से अभिमान वाले यही लोक है परलोक नाम को कोई चीज नहीं है तो उसके लिए साधन क्यों करीबे सुखम जीवे प्रेरणा धगम जीवे एक नारा है तो परलोक जैसे को नहीं अपना देती तो जिनको इसी लोग को बिठाया पड़ता है शास्त्रीय संस्कार नहीं है पर लोग संबंधी ज्ञान यदि होगा तो शास्त्र के माध्यम से होगा प्रत्यक्ष तो दिखता नहीं है शास्त्रीय संस्कार के भाव में से शिष्ट होगा मानी ऐसे मानने वाले को क्या होगा पुनः पुनर्वसन में आपते थे मेरे पुनः पुनः वसन आप मेरे बार बार मेरे अधीन हो जाते मेरे बने यदराज्य का है तो मेरे अधीन होंगे बार मैं उनको रहूंगा फिर जो मरेगा वो पैदा हुआ जा मृत्यु दुर्गो नंबर कश्यचर गीता के दी कहा है जिस चलेंगे वो मेरे बस में आएंगे बार बार बड़े प्रश्न आते रहेंगे ऐसा कहा टिप्पणियां हैं दो मंत्र में दो की टिप्पणी ना प्रश्न नाप्र स्कारी राहो अत्र अश्विन मंत्रे जो बार सब आया इस मंत्र में स्तंधया स्तम धैटी शाम दूध पीने वाला वो तो या बाल शतः का समस्त बूढ़ा हो गया तो अंगे कहो आय नायत्र स्तन धैया विवक्षिता बाल सत्या मंत्र जो न प्रतिभा बालन कहा हुआ है उस, उससे ये स्तन दया दूध पीने वाला बच्चा या विवक्षित नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि क्या तो यदि आशय बाली प्रमाण के अंतम जितने वो मंत्र कहा तो प्रमाण करता है प्रमाण करना मैंने पशुपुत्र आदि में आवश्यकता है जमीन जागजात मदान उदान पशुपुत्र आदि में आवश्यकता है अपने बारे में तो पता ही मैं उसको तो यह शरीर छोड़ करके जाना नहीं, क्या नहीं है कि नहीं जानना है पता ये यह प्रमाण है और आवश्यक भी महादेव को ध्यान सबसे बड़ा शत्रु क्या है आवश्यक सबसे बड़ा शत्रु आवश्यक है आवश्यक ही एक तो प्रमाण गंतम रात बाल सब के द्वारा यह नहीं लेना कि दूध पीने वाला बालों को नहीं लेना इस के द्वारा क्यों प्रमाण अंतम देखते हुए विशेष रहा है फैसल वाला ही प्रमाण करने वाला है और धन के प्रलोभित धन के मोह से अभिवेक से धन चाहता है लौटित धन के पीछे खड़ा हुआ है ऐसा बात ने तन धर्य नंगे समझना कहा तीन की टिप्पणी है जो जो तीन प्रभागे अच्छा से है जय के भाष्य अतएव मूढ़त्व अपना संप्रायत्री अतएव मूढ़त्व मूर्ख में पूर्व मंत्र से संबंधित है क्यों मूढ़ है वो अविद्यालय मंत्र एक आप कहां बैठे हुए हैं अज्ञान में डूबे हुए हैं और अपने को ज्ञानी मानते हैं दूसरे को उपदेश दूसरे के लिए उपदेषता हो रहा है यह विद्या के चक्कर में पड़े हुए हैं और अपने को बुद्धिमान मानते हैं अतः एवं मूढ़त्वा जो मूड है ऐसे लोग मूढ़ होते हैं मूड होने से ही सांप्रवाई तो प्रतिभा भी तो वो पर्व के साधन नहीं देता क्योंकि मूड इसलिए है स्वयं अज्ञान विभिन्न में जानकारी कुछ भी नहीं चंद्र उपदेषा उनके घूम है स्वयं धीरा पंडित मन्य रहा है इसलिए मूल है मूल है इसलिए उनके परलोशन उनकी सहार नहीं दिखता है क्यों अज्ञान है किंतु तो किसी ज्ञानी के पास जाए तो अज्ञान को अभाव हो सकता है चंदू जाएगा नहीं जाएगा स्वयंधी रहा पंडित मन्य विद्वान मैं किसी पास क्यों जाऊंगा चलो ध्यान देना जीवन भर वोट होने की अपेक्षा कुछ काल के लिए वोट होना अच्छा होता है पूछे जो बाप नहीं इसी को नहीं समझोग पूछे सामने और यही कहेंगे अज्ञानी धार ही बोलेंगे क्या तो थोड़ी देर के लिए अज्ञानी होना अच्छा होगा जो कि जीवन भर के लिए अज्ञानी होने की अपेक्षा अगर आप पूछेंगे तो नहीं तो न जाना तो नहीं जाना जीवन भर अज्ञानी जाएगा तो जीवन भर की अज्ञानी की अपेक्षा कुछ क्षण के लिए अज्ञानी होना अच्छा होगा आपको सर्व ग्रहण यही यही अब सब बोलेगी तो अवेजित जानते हैं जा, ज्ञान है, ये कहें सर्व है वो तो सर्वी अच्छा अच्छा ये मूर शाम पढ़ा है इसे मूड होने के कारण पूर्व मंत्र से संबंधित है आ, अभिवेकी है मूढ़ है इसलिए उनको पर्व के साधन नहीं दिखाए तिथान नहीं पड़ता है शराब के नम जेटीयु शास्त्रु लोक्य मिल रही सत्यो लोके शुक्ल शुक्लगृत्यो किए थे तृदिया निव्छति कुट कर्म प्रास्तम आवलब्य स्वर्गम वैश्व्य आशंका अवरोधक उत्तर उत्तावर पूर्वोत्तर यहां शूपित संग कि उसको उस शंका को दूर करने के लिए आयोग के मंत्र है जो हो सकता है नंबर जय भी मानवे हो शास्त्र के स्वरूप शास्त्र में गाया जाया होता है ऐसा करने से स्वरोग मिलेगा ऐसा करने से ब्रह्म मिलेगा उपासना से ब्रह्म और मान परमादि से स्वर लोग इसको बताया जय भी मानवयोग जमंत है जनता ने बात शांस किया है जेडीएफ जेडीए यंगम का है यंग करने के बाद शाम है तो कथन कार्य किए जाने पर भी गई गई आदमी से तुम लोग आए कई गई शब्द कथन होने पर भी शास्त्रों में कथन है माने कर्म मार्ग और उपासना मार्ग दोनों कथन है तो ये क्यों नहीं करते लोग शास्त्र में चर्चा है तो तृतीय गति माने स्वाभाविक मार्ग है वो जैसा चाहे वैसा रहे तो स्वाभाविक मार्ग अपनाते हैं तो क्यों ऐसा होता है जेटी महाग्रह शास्त्र शास्त्रों में गाया गया है कथन किया है स्वर्गानी की प्राप्ति के साधन क्रमलोक प्राप्ति के साधन सब बताया हुआ है और लोक के महाम गति सत्य हो लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है अच्छा काम करने से अच्छा होगा बुरा करने से बुरा होगा दिख भी रहा है लोग शुक्ल कृष्ण शुक्ल कृष्ण दो गति बताई शास्त्रों ने और लोगों को देखा जाता है दो ही शुक्ल गति एक कृष्णगति एक अर्चिरादि मार्ग मार तो मार मार है ये धोमादि मार्ग है क्यों से मार्ग है अचिरादि मार्ग से ब्रह्म लोग उपासना वाले जाएंगे और तभी धुमाधि मार्ग से सूर्य जाते हैं ये आता है दोनों गति को जानने पर भी कि ये तृतीय गति दीक्षा दी ये तृतीय गति को क्यों प्राप्त होते है ऋष्च कतम ये थे मैंने मुढ़ा मंत्र कहे गए तो लोग स्वयं धीरा पंडित मन मानना इत्यादि क्यों तृतीय गति को प्राप्त होते हैं कुतू न कर्मोपास्त्र का अवलंब है कर्म या उपासना दोनों में से किसी एक के सहारा लेकर क्यों नहीं स्वर्ग या ब्रम लोग जाते हैं लोग क्यों नहीं होता कर्म कास्थिर का अवलंब है दोनों में से कोई एक का सहारा लेकर स्वर्गम का सत्य गौर रिच्छी बच्छन गये बांती स्वर्गों के ब्रम रोक पर क्यों नहीं जाते रिच कथल धर्म है क्यों नहीं जाते आशंका अपने परिये यह संकट किसी के मन में आ सकती है पूर्व मंत्र के सुनने के पश्चात तो यह शंका के उत्तर रूप से उत्तर में आ उत्तर रख देते हैं आगे शंका तो के उत्तर रूप से आ उत्तर को लेकर तो लो तो के बोर्ड देगा बताइए क्यों पर लोग नहीं लिखता उसको काम शुभकर्म क्यों लेकर उपासना आप देखो बुढ़ा तो मूढ़ता है उसको क्या समझेगा पूर्व मंत्र के कथित गुढ़ता परियंत्र गुढ़ गोड़ा हुआ है न संपराय प्रतिभा पर लोग के साधन दिखता ही नहीं फिर ये पर कैसे जाएंगे पर के साधन देखे उसको अपनाए तब जा सकेगा नहीं हो सकता संपराय वर्णनाय सांपराय वर्णाय कैसे बनता है संपरा ईयते संपराय गणग तो धातु सम्यक परा ईयते प्राप्यते सम्य पर्व की प्राप्ति होती है उसको कहेंगे संप, संपरा संप्राय कहेंगे प्राप्त करता है संप्राय का तो पर्व सम्यक पर्वात है मृत्यु के पश्चात जो मिल जाता है बाद में मिलता है उसको कहेंगे पर्व तो प्राप्ति हम साधारण विषय है उसके प्राप्ति का प्रयोजन सावरण को सांपराय होना है यह कहना है साधन विशेष शास्त्रीय शास्त्रीय के द्वारा साधन कर्म बताया गया शास्त्र बताया गया शास्त्रीय साधन होगा वही संप्राय शास्त्र के द्वारा बताए जाने वाले साधन आपको स्वर्ग चाहिए तो ये करो ज्ञान चाहिए तो ये करो और प्रलोभ चाहिए तो करो यही साधन बता दें ये सांपराय होता है साहन टिप्पणी आठ और नौ की संपराय प्रयोजन अश है संपराय का परलोक परलोक प्रयोजन है तो साधन अपनाएंगे किसके लिए अपनाएंगे परलोकता अपने के लिए परस्य प्रयोजन तद्युत में सूत्र होता है ये सूत्र के अधिकार है संपराय प्रयोजन अच्छा इसका यह साधन का क्या है प्रयोजन परलोक पर लोग है प्रलो� इतिहा चूड़ादी पर उपसंख्यान भारत से अणतृत्यय हुआ है कहते हैं तो भारत है चूड़ादिख्या भारत है इससे अणतृत्य हुआ है परलोक साधन तो परलोक इसका प्रयोजन है यह साधन जो कर्म या उपासना आदि करते हैं इसका प्रयोजन क्या है परलोक मिलना चूड़ादि पर उपसंख्यान की आने ये बात क्या है वाप्य कहना यह बात कहां पर है कहते हैं विशाखाषाढ़ा तंत्र विशाखात्म धन मंत्रैसे कहा है विशाखा सर्व और असाधा सर्व से अणप्रत्यय तो होता जाए है तदस्य प्रयोजन विशाधन होता है मंत्र या दंरातन होता है ये कहा है उसमें यह राज्य स्वयं में कार्पी गई चूड़ा लोक संख्या में अणप्रत्यय करेगा तो अणप्रत्यय होने से हो जाएगा सांपराय आज स्थिति से हो जाएगी सांप्रदाय सबसे आज ये सांपराय मान पर लोग निमित्त है इसका है तो सांपराय होता है बताया अगे नौकरण देना अच्छा इस बच्चे पर प्राप्ति प्रयोजन पौलव प्राप्ति का प्रयोजन कहा आशा से बता दिया आगे प्रार्थिक चुरादी आकृतिगण है तो चूड़ागण आकृतिगण मानना पड़ेगा क्योंकि चूड़ादीगण में संप्राय सदर नहीं आता आकृति को लेकर के जो काम करते हैं उनको आकृतिकरण होते हैं तो संप्रदाय सब सुधार में नहीं मिलेगा किन्तु सांप्रदाय बना ऋषि से बात कम किया ये सब जिसको आखिर दिखा समझना चाहिए ऐसा कहा गौ कहा सांप्रदाय क्या है तो साधन विशेष साधन विशेषता ने सा कर्म उपास के अनुगर कर्म या उपासना दोनों तो से कोई है उसको देखता ही नहीं क्यों तो नहीं देखता है प्रमादित है मौतम यही के लिए आपाधाती है तो कहां पर लोग संबंधी साधनों को दिखेगा नहीं किधर पशुपु तो का नहीं बटोरने में लगा हुआ है कि मध्यमयाल इसलिए ही लगा हुआ आज इतने लाभ हो गया और और आगे आ जाएगा और इतना धन अभी भी मेरे पास है और हो जाएगा ज्ञान बढ़ेगा अमुक होगा ये होगा ऐसे सोच पा रहे <coughs> तो साधन विशेषण कर्मोपास अन्यों का रो के साधन ये तो दो ही होते हैं कर्म या उपासना दोनों नहीं दिखता उसको नहीं दिखता साम नहीं दिखता क्यों नहीं दिखता था आप इन्होंने बताया कि प्रमाण करता दिखता मैंने मूड़न कहा प्रमाण करता है पशु उपरादि में आशक्ता है कि उपासना करने उन्हें आसक्ति नहीं उसको ये करें कि तो पर लोग के कुछ बन जाए उधर होना चाहिए था चलो उधर कर रहा यह स्थिति है आश्चर्य कहा कि बालम वो बाल है पर्व के साधन जिसको नहीं दिखता है वो बाल है बाल मैं अविवेकिन अभिवेकी है बाल शब्द का धूप पीने वाला बच्चा नक्सम धूप पीने वाला बच्चा नहीं है अभिवेकनम बाल शब्द का अविवेकिनम जो अभिवेकी है अज्ञानी है प्रति न विवेक अभिवेकनम प्रति न भाती न प्रकाशन है उसको प्रकाशित नहीं होता है क्या है दिखता? नहीं दिखता पर्व के साधन नहीं दिखता सांप्रदाय लोगों की स्थल है उसके सामने लड़ाई नहीं होता पर के साधन देवता ही नहीं उपस्थिति भी यही होती उसकी कभी भी वो तो इसी लोग के, के लिए बढ़ रहा है तो पर्व के साधन कहां से देखेगा इस लोक के वस्तु से वैराग्य हो तब पर्व के साधन के तरफ लगेगा जब तक इस लोक के साधन होते पदार्थों से वैराग्य नहीं तब तक पर्व के साधन जो किसे को पाएगा नहीं उसको देखेगा ही नहीं कहेगा टिप्पणी दस और ग्यारह उधर एक आएगी दस में कहते हैं अप्रकृतत्व भाके भाई भाज्य आता नाम रखना है बाबा बाबा कुछ सब प्रकार था अभिवेक हम भाष्यकार ने किया क्यों कहते हैं अप्रकृतत्व ने बच्चे का प्रकटन तो है अज्ञानी का प्रकटन चल किसका चल रहा है पूर्व मतलब अज्ञानिक चर्चा करके आए तो बच्चे का पटर भी नहीं है और बात के बैठे बैठे जाता है अगर छोटे बच्चे के लिए वो बहुत बात की बैठ हो जाए भी जा तो पूरे किसको दिया जाएगा समझदार को दिया जा जाएगा छोटा तो। बच्चा समझदार नहीं होता इसलिए न आपका स्थान दयान दया स्थानी स्तन दया दूध पीने वाला यहाँ नहीं दिया जाएगा ना तो दूध पीने वाला नहीं पाना ये कहा अच्छा आगे बोलते हैं नोपतिष्ठ एक सत्यव तत्प्रकाश के शास्त्र शिष्टा आचार्य न प्रकाशते महाराज उस पर के प्रकाश करने वाले शास्त्र हैं बतलाने वाले शास्त्र में प्रकाशित है प्रलोक वैसे दीखता नहीं किन्तु शास्त्र में कल सत्यव तत्प्रकाशित शास्त्र पर्लोक के प्रकाशक शास्त्र होने है शिष्टावान से आचार्य शिष्ट पुरुष आचरण भी कर रहे हैं आचार भी है उनका आचरण कर रहे शिष्ट पुरुष उन्होंने न प्रकाश रही ना, ना प्रकाश रहे तो वासी बोल पड़े पर्वो के साधन में दिखता है क्यों जब पर्लों के साधन बताने वाले शास्त्र हैं और शिष्ट पुरुष आचरण भी कर रहे हैं साधन तो ये न प्रकाश रही तो श्रद्धा योग्य नहीं था है ये बात है विश्वास नहीं ये शंका आ गई इसको तिरंता मोहतिष्ठ का उपस्थिति नहीं होती क्यों नहीं होती है दिक्कत वो ही अनुभव नहीं धन के इसी लोग के लौकिक धन के लिए बढ़ रहा है वो जमीन जायजाद आदि के लिए मर रहा है पशुपक्ष आदि के लिए मर रहा है और के साथ में कहां से जाएगा दिखता ही नहीं उसको ये उपतिष्ठते देखो तो स्थान धातु तो करश में बनी है तिष्ठती बनता है या कैसे बना दिया वो यही बात है स्थान धातु देवदत्ता तिष्ठती इत्यादि को तिष्ठते तो नहीं बोलते या उपकृष्टते भाष्य का आपने कैसे विक्रिया होगा इसके ऊपर पार्थिव देते हैं आत्मनिर्प प्रक्रिया देव पूजा संगतीकरण मित्रीकरण्यंगे आत्मनिर्पर हम तंग, तंग, तंग, तंग प्रत्यय हो गया उप उपसर्ग से परे इतने अर्थों में तंग होगा क्या कहो देव आता हो और संगतिकरण आता हो मित्रीकरण आता हो पथि या के अर्थ है क्या पथि मार्ग है या मार्ग आता मार, आ रहा है दोनों मार्ग नहीं दिखता उसको दक्षण मार्ग उत्तरा मार्ग नहीं दिखता कि पथि आता आ रहा है पंथा आता आ रहा था, था है इसलिए आपने जरूर तथा चिप्पणी तथा तो साधन विशेष हो न पाव मित्री प्रवृत्ति विशेष जो होता है कि जो तो अभिवेकी को वायित्री भाव दिख नहीं करता उसके पास नहीं आता अभिवेकी के सामने साधन नहीं आता दिखता ही कि क्या है मित्र भाव नहीं करता न करना न उपासना दोनों नहीं करेंगे भाव नहीं करते हैं मैत्रीप नहीं करते हैं शास्त्र आचार शास्त्र आचार आचाराभ्यान प्रकाश माओ भी नासों नाशो भावा ऐश्वर्य देखिए देखो शास्त्र के द्वारा प्रकाशित है के पर लोग चाहिए तो ऐसा करो स्वर्ग चाहिए ऐसा करो धर्मरोप चाहिए ऐसा करो शास्त्र प्रकाशित है और आचरण से भी ये पुरुष का आचरण कर रहे हैं करने वाले कर रहे हैं रहे तो शास्त्र और आचारण के माध्यम से प्रकाशित होने पर भी परलोक के श्रवन प्रकाशित है होने पर भी नोत महाराज थे उसको आस्वादन हो रहा उसको रुचि नहीं है तो अभिवेकी अज्ञानी है उनकी रुचि नहीं क्यों उनकी रुचि कहा है इसी लोग के वैषिक भोगों में रुचि नहीं है इसलिए उनको दिखता ही नहीं रुचि नहीं तो उधर क्यों जाएगा परलोक के सावन कितना चाहता परलोक के सवन क्यों नहीं रहा प्रमाद्यंत मित्रवोहीन अनुगंध मंत्र में प्रमाद लगा हुआ है और धन के मुंह से हो रखे हैं उनको धन चाहिए आपातहा चाहिए यहां का जीवन कुछ ठीक भी है जरा शहरों में जाइए क्या स्थिति है बड़े बड़े पैसे वाले हैं खाने का ठिकान हैं यहां डबल रोटी लिए ब्रेड लिए खाए पास दिन पर लगे हुए हैं जो शहरों में रहते आए उनको पता है क्या स्थिति है प्रमाण प्रमाणम प्रबंधम प्रमाद करते हैं परलोक के साधन में प्रमाद कर जाते हैं क्यों प्रमाद करते हैं तो भाषण कार बोलते हैं पुत्र पशु आदि प्रयोजन शो जो पुत्र पशु आदि जो प्रयोजन इस श्लोक के प्रयोजन होता है उसमें आ है मन जुटा इसी में आ सकता है श्लोक के भोग में आ है तो पर्लो के साधन में दिख देखे तो नहीं तथा इस प्रकार एक तो है इस लोग के, के भोग में आ सकता है दूसरा वित्त वोहे न ऊधम धन के मुह से मूल हो रखे हैं उनको अंधे हो रखे हैं कुछ दिखता नहीं परलों के साथ दिक्कत वित्त मोहे न ऊधम वित्त निमित्ते न अविवेके न धन का निमित्त होता है अज्ञानी धन चाहेगा वित्त निमित्तना अविवेके न यदि अविवेक है तो वो लौकिक विषय चाहेगा वित्त का निमित्त जो अविवेक है मूल विवेक के द्वारा बूढ़ हो रखते हैं अज्ञान है तमसा अम अज्ञान द्वारा अच्छादीत है से अधेरा ढल देता है उसी प्रकार अज्ञान को भी तमा आशी तैसा होता है तमसवे होता है तमसा अच्छा या अधेरा कहे अज्ञान पर लोग के साथ देखता ही नहीं है अधेरे से ढक जाता है तो वस्तु तो नहीं दिखता ऐसे लोग तमसरा अचरण संभव से होती है अयम एव लोगो यही मानते क्या मानते आगे मंत्र था अयोग को नाश्ती पा बस यही लोग हैं जो कुछ है यही है किसने देखा सोलग्राही कह रहेगा सरक है अयम ए को लोगो न पड़ रहा परलोक नाम के को वस्तु ही नहीं यही लोग हैं ऐसे मानने वाले ये तमसरा अक्षण व्यक्ति हैं यानी अज्ञान से डूबे हुए लोग हैं अयम एव है। लोगो योग दृश्यमान जो दिखाई पड़ रहा है यही है क्योंकि जो, जो होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय बनता है जैसे व्यगा विषय है जो नहीं जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं है वह वस्तु नहीं होता ये ये उत्तर है इनका प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय न हो तो वस्तु नहीं जैसे बंध्या वो तो किसी ने देगा वस्तु नहीं वैसे परलोक नाम की वस्तु नहीं कोई वस्तु जो हो जो वस्तु है वो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है जो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय न हो वो वस्तु नहीं ऐसी मान्यता है तो केवल प्रत्यक्षवादी होते हैं चारवाक आदि भौतिक भाग केवल प्रत्यक्षवादी है सादि को मानते ही नहीं और लोगों छात्रा आदि के बिना ज्ञान नहीं हुआ जान क्यों अविवेगी अयमेवल लोग ये लोग दृश्यमाना इसे नाम के यही लोग है जो दृश्यमान है स्त्री राजपाली विशिष्ट है जिसमें भोगे प्रभात विशिष्ट लोग हैं जितने होके बताते हैं यही विशिष्ट लोग है नास्ती अदृष्ट अदृष्टो लोक अदृष्ट लोग नहीं है क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता तो क्या आए वो कहाँ आए अदृष्ट लोग नहीं है मतलब पढ़लोक नहीं है अदृष्ट लोग पढ़ लोक नहीं है इसी केवल मननशील इतनी मानी है ऐसा मनन है मननशील ऐसे विचार करते हैं ये विचार कर रहा यही लोग है पढ़लोकाम की कोई तो चीज नहीं है ऐसा मननशील व्यक्ति है मानी पुनः बाद में क्या वह मान लें मानने मात्र से नहीं होगा दंगल बोलना पड़ेगा देखो बात ऐसी है कि तो शास्त्र है मनुष्यों के लिए है पशुओं के लिए नहीं है जैसे भारतीय संविधान पशु के लिए है क्या अगर संसद भवन के पास उद्या पढ़ के कोई गधा लीत कर दे तो क्या उसको कारावास दिया जाएगा फांसी दी जाएगी और आप जरा वहां पर कुछ करें तो क्या स्थिति हो जाएगी भारतीय संविधान किसके लिए है पशुओं के लिए आपके लिए वैसे शास्त्रीय संविधान में काम तो न मानने मालक से ना तो भोगना पड़ेगा आप क्या ये मुझे पता नहीं था संसद भवन को कुछ गलती करते वहां मुझे मालूम नहीं था ऐसा बोलें क्या छोड़ेंगे ऐसे इमराज छोड़ने वाले नहीं है आप मानो मानो मानो तो अच्छी बात है तरह साहें मानो तो इमराज के पास में बार के ही होते हैं तो क्या होगा जब यही लोग हैं पर लोग नहीं है मानने वालों की स्थिति क्या होगी पुनः पुनर्जन का बार बार पैदा होकर के वसम न काम अधीन हो जाते बस वसमें अधीन मेरे अधीन हो जाते हैं यह मृत्यु किसके में मृत्यु के अधीन हो जाते हैं महा जन्म वाला लक्षणमुख प्रबंगारूढ़ केवल तो पैदा हो जाओ मर जाओ पैदा हो जाओ मर जाओ जो तो जनमवार के प्रबंध है प्रवाह है इसी में आगू होते रहते हैं जंग के प्रवाह से बाहर होने की सोचते हैं तो है यही स्थिति होती रहती है प्राय ही एवं विधायक हो रहा प्राय अधिकतर ऐसे ही हो पाए जाते हैं ऐसे नहीं कि पढ़ के सावन दिन को सोचता हो ऐसा बहुत कम एक तो कम यहां आगे मतलब विचार करेंगे उसके बारे में बहुत कम बाकी सब अधिक ऐसे ही बुभुक्षार अष्टाव्रह यह संसार में बुभुक्ष बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं बुभुक्षारे मुमुक्ष अभी कुछ अंश में ममुक्ष भी दिखाई पड़ते हैं किंतु गोड़ मोक्ष ग्रा कांक्षी गिर महाशया जिसको बोल भी नहीं चाहिए मोक्ष भी नहीं कुछ भी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति में पड़ा हो वह गिर गिरला ऐसा अष्टाव है कहते हैं पुनः पुनः पुनर्जन इत्यादि टिप्पणियां रह गई दो नंबर से रह गए ना दो नंबर अभी कहते अविवेकित हमने छोड़े ना अभी की क्या है ये कहते तो पुत्र, हैं प्रमाद गणतंत्र का पुत्र स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं इस्लोक के भोग में आ सकते हैं वो प्रमाण तीन नंबर का संपराय सांप्राय अभाव निवितांतरम अभिप्राय उत्तराधन जगह सांप्राय में पर के साधन के आह्वान होना उनको प्रतीक नहीं होना जिसमें अन्य निमित्त भी है अभिप्राय दिखाते हुए अभिप्राय दिखाते हुए उत्तराधन मंत्रो उत्तराधा है अयम लोगो की पर ये मानते हो उत्तराधवा यही लोग है पर लोग किसने देखा है गैसा नाम अयैव इत्यादि ने कहा अवैव योग अयम लोगो नास्ती पाई इत्यादि कहा इसी विभाष में कहा था अयो को योजना दृश्यमान यही लोग दिखाई पर्दा है जो नहीं दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है जो होता है वो दिखाई पड़ता है ऐसे तर्क देते हैं तर्कशील है दृश्यमान चार वर्ग टिपणी अय लोग योजना दृश्यमान यही दिखाई पर्दा है प्रत्यक्षादी प्रवास का हेतुगर्भम ये हेतुगर्भ था क्या कहा दृश्यमान अयव अस्थित लोग दृश्य अयोध लोग अस्थित दृश्यरान होने से यही लोग है वो अदृश्यरान होने से वो लो नहीं तो लोग नहीं ये क्या मान निवास वाले कहा लोग शब्द प्राप्त करते हैं क्या है पांच नंबर का लोक्य थे भुज्यते दुर्लोका जिसका सुख का अनुभव किया जाए उसी काम योग है जिसके निमित्त से सुख दुख सुख की अनुभूति होती वह लोक है प्रथम से भोग करता है इस लोक का भोग कैसे करेगा स्त्री अन्द पान आदि इत्यादि था भोजन पानी आदि के द्वारा पति पदी जो भी भोज इत्यादि के द्वारा आनंद का अनुभव करना यह लोग का भोग है भोग्य घटी तत्व भोग्यत्वी भोग्य वस्तु घटित बने हुए हैं इसलिए लोग को भोग्य बनाना लोग वास्तव में भोग्य नहीं उन वस्तुओं के माध्यम से है लोग बने पृथ्वी पृथ्वी को खाएगा नहीं उसका कारण क्या होता है से भोग करता है तब तक वस्तु के माध्यम से भोग जाता है भोग्य घटी तत्व भोग्य तो निर्दान हो भोग्य घटीत होने के कारण इस लोक को भोग्य करता है छिप्ट नास्ती पर वो अदृष्टो लोक अदृष्ट लोक होने या अज्ञानियों की मान्यता है अदृष्टा में अदृष्ट कि लोक अदृष्ट ये अदृष्ट ना जो होता है वो दृष्ट होता है जो नहीं होता है वह अदृष्ट होता है नहीं जैसे पौटिकता तो होता ही नहीं होता अदृष्ट है इसलिए नहीं है। जो होता है वो दिखाई पड़ता है जो दिखाई न पड़े वो नहीं होता है इति मानी में जो मंद हाथ उसे ऋणी प्रत्यय किया हुआ सुख के अजात हो ऋणि है शुक्र है लघु तो यह क्या क्या हुआ सुप की अजात हो सुगंत ऊपर को चाहिए सुगंध रखा हुआ मानी व्यय है वो सुभागत का काम कर रहा है ताछिल्यामी सूचना है आगे जो मानीय मन हाथ से ऋणी किया हुआ है ताछिल्यधन स्वभाव ऐसा कभी कभी मानना नहीं निरंतर यही मान्यता यही लोक है परलोक नहीं है परलोक नहीं है ऐसा मान्यता प्रयोग वेदस्यता दूरभा इत्यादि सब बोलते हैं लोग वेद बनाने वाले तीन भाई थे वेद अनादि अपोक्षय नहीं है ये गप है ब्राह्मणों ने खाने पीने के लिए लिख दिया है त्रयोग वेदस्य का तारह वेद के बनाने वाली बाय एक ना, ना, ना था दूसरे का नाम भांडर तीसरे का नाम विषादर ये बेल के बनाए हुए हैं ऐसे ऐसे नारे लगाते हैं नाश्ति बार ऐसा होता है तात्शील नहीं सोचा नहीं आ रहा है कि तेरह मनशील इस प्रकार के मनशील व्यक्ति हैं आयो, अस्त आयोग को ना पारा यही लोग है पर वो नहीं आए ऐसे मानने वाले किन्तु तो मानने मात्र से काम नहीं चलेगा थोड़ी देर के बाद में मेरे बस में आ जाए बार बार आएंगे एक बार नहीं यात्रा होते रहेंगे एक उन्हार उन्हार बसंद। उन्हार उन्हार बसंद आ आ ये कहना चाहते हैं पुनः पुनः भसम पुनर्पुन भसम आपत्ति से मेरे भसम आपत्ति से यह है बार बार वो मेरे बस में आ जाते है नचकेता आई सका मेरे मान यमराज हो गए हैं क्योंकि न मानने पर दंड के भागीदार नहीं होंगे एक दंड मिलेगा ध्यान भी माणी का अनुकरण मात्र जब की मनशील होते केवल मनशीला मानी शब्द की उदर्ता होगा राशि काल का मूलगई अनुकरण किया हो मानी, मान मानी का ही मानिक अच्छा होता है अच्छा मनशील मनशीलता क्या मनन करते हैं वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मात्र को लेकर के चलने वाला माँ अन्य छह प्रमाण है मान्य शास्त्र में छह प्रमाणों की चर्चा है जिससे वस्तु का ज्ञान होगा जहां प्रत्यक्ष से नहीं होगा रहा वहां पर अनुमान से होता है जैसे दूर देश में धुआं दिखाई पड़े अग्नि प्रत्यक्ष ही है क्योंकि ज्ञान होता कि नहीं होता है अग्नि का ज्ञान होता कि नहीं होता है तो खाली प्रत्यक्ष लाने से काम चलेगा उपमान से कई काम करते हैं वो वस्तु लाओ में नहीं जानता वो जैसा होता है एक सादृश से बता दिया जाता है कालांतर वो चला जाता है बगीचे में देखता है हाँ उसके समान यही है अपने ज्ञान यही है कभी जान देता? है वो भगवान से ज्ञान होता है स्वर्ग जी के विषय में शब्द से ज्ञान होता है साध ज्ञान है क्यों नहीं अथापति से ज्ञान होता है अनुपलब्धि से ज्ञान होता है खाली प्रत्यक्ष के समान कम चलेगा मनन चला जाता है ऐसे मनन वाले हैं मनना भूमि वाले मनन नहीं है इनका ये मनन तो करते हैं किंतु के तो ये केवल विषम का मनन करने वाले यही लोग पर लोग नहीं है ऐसे ममनशील व्यक्ति हैं प्रत्यक्ष ही सवाल एक ही उनके पास गति है प्रत्यक्ष प्रमाण ही गति है ऐसे लोग नास्तिक चार बाट आदि तो कौन है वो ऐसे मांगने वाले नास्तिक लोग से चार बाट आदि आज के भौतिक बात भी तो बाबा लोग सत्ताखंड का जरूर जय मतलब कमाना खाने के लिए जिंदगी मिली है और ये जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ऐसा ये पृथ्वी के बोझ बने हुए हैं कमाल नहीं है बैठे ऐसे करते हैं आगे नौ की टिप्पणी है गुना पुनर्जा पसंद नौना आप करते मेरे अधीनता को भी प्राप्त होगी वो खाली ऐसे मान्य मात्र से, से यह नहीं कि उनको छोड़ दिया जाएगा नहीं नायक अस्थि इति नास्तिक भाव बिना भावों का प्रबलो दंड नहीं कहा नायम अस्ति कहने वाले जो नास्तिकवाद हैं उनके लिए दंड देने वाला प्रबल दंड देने वाला मैं महीने गंग्राज्य है और कोई नहीं देगा मैं दंड देने वाला हूं नायब स्थिति अस्तित्व देखिए नायब स्थिति चाहिए यही किसी का आरंभ हुआ है शुरू से तो नायब अस्थित नहीं है मरने के बाद आत्मात्म कुछ नहीं रहता ऐसे कहने वाले के लिए नास्तिकवादीना जो तो नास्तिकवादी है उनका वह हमें प्रबल नहीं थे थे उनर -उनर था प्रबल दंड देने वाला व्यक्ति नहीं पुनः पुनर्वसंप में इत्यादि पुनर् पुनर्जनित वसंत मत अभिवर्था आप बार बार पैदा होकर के मेरी अभिन्ता को प्राप्त होते हैं ये कहा क्यों जो दो गति की चर्चा थी छाबोद्याद्य परिषदों में दो गति की चर्चा मैंने दक्षिणानु गति और उत्तरायुगति उसके बाद में तृतीय गति की चर्चा की जायेश्वर मृहेश्वर घूमते रहो चक्कर काटते रहे पैदा हो जाओ तुरंत मर जाओ पैदा हो जाओ मर जाओ ऐसी गति जायेश्वर मृहस्व इति तृतीय गति अनशोरिता पुनर्पुन वसन में आपत्त में यह सब द्वारा क्या सूचित किया जाता है ये तृतीय गति को प्राप्त होता उन्होंने स्वर्ग के साथ में अपनाया नहीं और ब्राह्मणों के साथ में अपना उपासना अपनाई नहीं और करना और योगी और ज्ञान होना तो दूर रहा आत्मज्ञान को ही नहीं है शरीर कोई आत्मवादी बन के बैठे हुए हैं उनके लिए क्या होगा हो यही होगा कि जाए स्वर विशेष तृतीय व्यक्ति हो जाएगा ये करना है अगर दस की टिप्पणी है मनोम तो जन्म जन्मन करना भी दुख लक्षण पर अंधार अच्छा हो जाए बार बार पैदा होना और मरने की जो धारा है पैदा हो जाओ जैसे दिन के बाद रात्रि रात्रि के बाद पुनः दिन फिर रात्रि के धारा चलते हैं दोनों एक के बाद एक एक के बाद एक दिन के बाद रात्रि रात्रि के बाद दिन जैसा है वैसे पैदा हो मर जाओ मरो पैदा हो जाओ ये कृतिये योत्तर मनशील होगी न सब पढ़ाए मन किस्ट इस प्रकार की जो मनशील है यही लोग है पर लोग नहीं ऐसा मानने वाला व्यक्ति क्या उसको तो पर का अनुष्ठान नहीं करता अतएव खबर उसके लिए यह हो जाएगा क्या हो जाएगा बार बार जन्म मन के चक्कर में पता रहेगा यह आएगा है ही एवं विधायक प्राय ऐसे लोग ज्यादा हैं तुलना करते स्थिति हो जाती है प्राय एक था नव की टिप्पणी करके प्रायण ही नम यह प्रश्न होता है कि हमारा नम इस बंदी के शुरू में कहा था अंधे छै अंधे दुत कह थे पुरुषम श्रेय आदान से साधु भवती अर्थात इस गलती के शुरू सूरया तो अब यहाँ श्रेय और पेय दो साधन आते हैं उपासना और कर्म को लेकर के क्या गया था कर्म से पेय परावधन होता है उपासना आदि से ये एक आत्मज्ञान आदि से श्रेय परावधन होता है कहाँ से जाए स्वरूपेश गति आया आप यहाँ चर्चा तो चर्चा ही नहीं है प्रश्न ही नहीं उठता ये समझता है यहाँ तृतीय गति कांग्रह है नौ अन्य नवगंत्र अने वैदिके विद्या अन्य उतरव इत्यादि मंत्रों के द्वारा वैदिक के उपासनावक में यहाँ पर उपक्रम किया गया है ज्ञान में उपासना तथा दोनों में उपक्रम आरंभ करके दूरों के लिए विपरीत विश्व ये भी बता दिया ज्ञान और कर्म की बड़ी दूरता है कि कभी मिल नहीं सकते हैं इत्यादि बताया विभिन्न भवत्म होगा दोनों के भिन्न भिन्न फल भी बता दिए ज्ञान का फल अलग है कर्म का फल अलग है ये भी बता दिया और नचिकेता की प्रशंसा भी की बात है विद्याभीषण नचिकेता नचिकेतो हम मानी क्या है विद्याभीषण श्रयोग भाव ने विद्या ज्ञान का फल भी बता दिया कल्याण के पात्र हो तुम ऐसा कहा क्या कहा? तुम कल्याण के पात्र हो श्रेय का पात्र हो ऐसा करके क्या? प्रशंसा भी करती थे श्रेय विद्या श्रेय श्रेया को विद्या का फल बताया रहे मोक्ष होता है अनंतरम तो अब यहां उसके बाद वैदिक वैदिक से कर्म विद्या प्रेय रूप में स्वर्गादी फल होता है ये बदलाना चाहिए था वैदिक कर्म का फल स्वर्गा भी बताना था प्रेय का फल बदलाना चाहिए था श्रेय का फल तो बता दिया नजीकता दे लिए श्रेय तो के पात्रों को बताया किंतु अप्रेय का फल बताना चाहिए था किंतु यह किये गति कहा चलाए जाए सब का कहा प्रश्न है अम करम को वैदिक से अविद्या वैदिक कर्म को अविद्या शब्द से कहा था यहाँ अविद्या या करके कहा हुआ था प्रेय रूपे स्वर्गाधि फले वर्तव्य प्रेय स्वरूप प्रेय फिर स्वर्गाधि फल बताना चाहिए था वर्तव्य विकर्मीण कृत्य गति चर्चा तो विकर्मी है विरुद्ध कर्मा यह शांति है जो विकर्मी लोग हैं विरुद्ध कर्म करने वाले लोग साथ निषिद्ध कर्म करने वाले लोगों तो की यहां जो तृतीय गति की चर्चा क्यों की गई है दो की चर्चा है विद्या और अविद्या से आरंभ है तो विद्या बने क्या आया विद्या बने कर भाईंगे चल रहा था कि बीच में तृतीय गति कहा आ गई है विकर्मी विरुद्ध कर्मा विरुद्ध भि, कर्म करने वाले को विकर्मी कर कर्म करने वाले कर्म कर्मी हो गए और विरुद्ध कर्म करने वाले विकर्म आप विशुद्ध कर्म करने वाले का तृतीय गति चर्चा इम असंग यह चर्चा यहां संगति नहीं होती है बोलना चाहे था मैं शुभ कर्म करने वाले अविहरा कर्म करने वाले की चर्चा लानी थी कहां से तृतीय करने वाली चर्चा लाई थी असंख्या संकट था बाबा प्राय करके ज्यादा लोग ऐसे ही विरुद्ध निश्चित तो कर्म में लगने वाले ज्यादा है संसार ऐसा है, है कहा प्राय रही एक राशि कहा था प्राय रही एवं विधायक होगा प्राय ऐसे ही लोग ज्यादा मिलते हैं कहते हैं वैदिक कर्म भी जो करते हैं कामना से ही करते हैं निष्काम भाव से नहीं करते हैं वैदिक कर्म करने वाले कुछ कुछ काम करने लग आएंगे मन में सोचेंगे आज तक मेरे घर में भैंस टूट थी और आगे बैल भी टूटते थे तब मुझे विश्वास होगा नहीं तो विश्वास नहीं भाई ऐसे ऐसी मान्यता है लोगों को कामना ही वैदिक कामना के द्वारा जो करता है धन भी कामना लेकर के करने वाले होते हैं प्राय ऐसे होते हैं कृत्य गति वाले हो जाते हैं अब वैदिक कर्म जैसे अभी बाधल सभा की चर्चा आपने सुन ली है कौन तो से कर्म कर रहे थे वैदिक कर थे अवैदिक कर थे शास्त्र विहित कर्म था वो कामना थी क्या कामना लोकेशन इच्छा थी मिल जाए यही इच्छा थी इसके लिए क्या कर लगे त्रुटिक गुड़िया गाय बुला करके दाम में देने लगे अच्छे अच्छी गाय अपने पुत्र की हिस्सा करके बाद में पुत्र का हिस्सा किताब मिलेगा ही ये सोच के जाते हैं तो कामना के द्वारा जो किया जाता है वैदिक कर्म की गलत होता है ये बोला जाता है कामना भी वैदिक भी कर्म ही कामना द्वारा जो किया जाता है वैदिक भी प्रवर्तमाना नाम कामना जो द्वारा प्रवृत्ति जिनकी हो रही है थल की कामना इच्छा वारी वारी वारी ये जाएं जाएं जाएं। से प्रवृत्ति होने वाला उनमें यथोक उपाय ऐसे मिल जाते हैं ज्यादातर तृतीय गति वाले ही ज्यादा मिल जाते हैं वो कामना ऐसे कर रहे हैं त्रुटि करेंगे त्रुटि होने पर हो जाता है ऐसे मिलते हैं ग्यवसाय कर्मिणाम योग विकर्मी अभिनिर्णाम दृष्टानते उपनिषद जो चर्चा में बाध्य वैदिकर्म का हो गई होगी बाल सर्वता वैदिक वर्तमानों की वैदिक्रम में लगे हुए थे वो बाल सर्वशी रचिकता के पिता वैदिक कर्म में रहने का दी तप्र छल प्रयोग उसे छल किया कामना के कारण छल किया थे चाहिए उन्होंने इतना बड़ा यज्ञ किया विश्वजीत यज्ञ किया करके ख्याति प्राप्त करना था तप किया उस यज्ञ में उन्होंने छल किया वैदिक ज्ञान में भी छल किया छल कारण विकार भी जो तृतीय गति वाले का उल्लंघन नहीं होगा वैदिक कर्म करने वाले भी तृतीय गति में जाएंगे नतीकते पिता को क्या होने वाला था तृतीय गति होने वाले तो पुत्र ने बचाया जैसे यदि प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष है जो कामना से करते हैं तो वैदिक कर्म भी तृतीय गति में चले जाता है ऐसी हो जाती है तस्मात प्रायोग आप कर्णा में रुद्धिकर्म तो अभय देना यम होती ये जो तो कथन है प्राय देखा गया ज्यादा वो पैसे देखा गया काम आज तो से युक्त होकर के वैधिक कर्म भी करते हैं तो ये विकर्म विषय अभिन्न हो जाते हैं विरुद्ध कर्म य भी विरुद्ध हो गया अंगद त्रुटि होने पर ये हो जाता है गर्म कर्म हो जाता तो कर है तो कर्णा विकर्म अभय देना यम होती ये कहना तब निगा तब निंदा विषय आता उनकी निंदा के लिए यह बात फल न आयोग भूष्टम अंतर ये जो विकर्म और काम्य कर्म यह दोनों में फल का भी ज्यादा अंतर नहीं है काम्य कर्म करते हम बोलो शास्त्रीय कर्म कर रहे हैं और ये विरुद्ध कर्म निश्ध कर्म करने वाले दोनों के फल में भी ज्यादा अंतर नहीं दिखा कि फल न आनायोगयोग शास्त्रीय कर्म बिक्र हो साफले करो फ बद्रोह का फल मेरी न भूष्ट अंदर हम ज्यादा अंतर नहीं दिखता कुछ अंदर है। तो है ज्यादा अंतर नहीं दिखता ज्यादा देर नहीं बिक्रम पुनः पुनः कसम आपत्ति दे में यदि तो बिक्री विरुद्ध कर्मी वालों को यमराज ने क्या कहा मेरे बस में बार बार हो तो ये भी इनके बस में होने बार बार होगा और बाद में होगा दो चार घंटे के बाद होगा कंपा कर भी यही होगा ये पुनर् पुनर्पापस्थितिया पुनर कर्मठान चिरारती जो कर्म हैं कर्म में जो लगे हुए हैं वो तो कर्मठ करते उनका भी वैदिक कर्म में लगे हुए हैं भी कामना से करने वालों का चिरार भी थोड़ी लंबे समय तक यमराज नहीं छुएंगे उनको इनको जल्दी जल्दी एक एक घंटे में लिए जाते थे उनको थोड़ी देर रहने देते चिरारती एवं पार्वर्शन जाते थे इनको भी यमराज की अधीनता ई है मिलताई है कहांता मिल जाती है तब मरणा दुखाक्रम तत्व विशेष है। मरण इनमें बराबर है चाहे वैदिक कर्म कर दया हो चाहे विशिद्ध कर्म दोनों दो दो पर नहीं पड़ेगा मरणा और दुखा काम दुखी दोनों है चाहे स्वर्ग जाने वाले भी इंद्र जैसा व्यक्ति रोता रहता है कितने बार भाव होगा यहाँ से कितना वैदिक कर्म करके इंद्र बना हुआ था वो भी कितने बार इंद्रासन के दाम का स्थिति है दुख के आकांत तो जैसे यहां दुख दुख है वैसे वहां भी ऐसा ही है, है। यहां ये श्लोक सामान्य दुख नहीं है क्योंकि तो वहां की स्थिति वहां भी दूर है दुख है, तो है। और अनित्य तो भी है जैसे अमित्य है ये लोग वो भी आदित्य है नरक आदि अमित्य है तो स्वर्ग आदि भी है सब समान हेतु है मौर आदि भी है उठाक्रांत को तो भी अनितत्व अविशेषा समान होने से फल सीश्रम आ रहा है अभी फल जल देते हैं तो ये फल मिल रहा है क्या मिलेगा अनितत्व फल मिलता है लेकिन कर्म विकल्प और अवेदन कर्म और विकर्म या अवैध रूप से कहन किया राष्ट्र कारण यह निंदा अतिशया अभिव्यंजन आय निंदा उनकी निंदा करेंगे इस काम में कर्म नहीं करना चाहिए गलत कर्म भी करना चाहिए इनके निंदा अतिशय देखाने के लिए कहा कि ऐसे माननी चाहिए कहा कैचि कुछ लोग मानते हैं लो पूर्व मंत्र करते हैं कहा क्या अविद्याम अंतरे अविद्या के द्वारा अज्ञान रहते कर्मा लेते देते। कर्म है हैं कर्म हो जाएगा लोग ऐसा मानते हैं कहा पूर्व मंत्र का अविद्याम अंतरे इस वाक्य के द्वारा कर्मण शुक्रग्रहता शरावना कार्बुल शुक्ला और कृष्ण वाले दो, दो गति वाले कर्म हैं दक्षिणान मार्ग वाला और उत्तराणु मार्ग वाले हैं उनकी गति बताई है और निश्चित कार्यवाण को तृतीय गति और निश्चित करने वालों को तृतीय गति बताई है ऐसा मानते हैं गति मार्जाम न सामचरे इनको पर्वों के सामने तो निश्चित करने वाले को पर्वों के सामने दूचरे यदि व्यवस्था बन ऐसी व्यवस्था कुछ लोग करते हैं अच्छा का सम्य कालेहता एवं गम्य अर्थ कदम संपरा समय ऐसा मामना है कैसे होता है का कदा सम्यक अर्थात चित्र प्रकार परा काले बाद में सम्यक प्रकार सिद्ध मानना है देहपादा ऊर्धव पार देहत के बाद ऊर्धों एवं देहपात के पश्चात ही प्राप्त होता है प्राप्त थे क्योंकि गत्यथक धातु होते हैं गम प्राप्त प्राप्ति तीर्थातु के प्रयोग होते हैं जहां जैसी संगति लगे वैसा कर्म होगा या इधातु का प्रयोग है गत्यथक धातु है तो यह प्राप्ति देहापात के बाद ही प्राप्त होता है समृद्ध प्रकार से प्राप्त होता है परात्मा ने देहता ऊर्धव देहपात के बाद संपराय संपराय समाता ऐसा संद्ध, संद्धाता संद्धाता ये संपदाय समय सम्यक है परा परा देहूप कालेहत्प्य प्राप्त होता है इस संपदाय मंत्रा बहुवी यात्रा आचल श्र्धा आता कुशलाशिष्ट्री बहुवी बहमूल्य मद आशो वक्ता कुशल था आश्चर्य तो गुरुमंदर से संबंधित है गुरुमंदर कहा था न सांपराय प्रतिभा इसी रुप के आपाधापित लगे हुए हैं इसलिए इस आत्म संबंधी ज्ञान आत्म संबंधी चर्चा सुनने के लिए बहुत सारे लोग मिलते हैं फुर्सती नहीं कुछ सत्संग में जाए कुछ परलोक समझे सावरण सुने फुर्सत नहीं क्या करे महाराज सुनने की इच्छा तो होती है हमारा समय नहीं है अतः आपको व्याख्या देते हैं ना हमारा अनुकूल नहीं है दूसरे समय जहाँ भी बाढ़ होगी होगा तो हम आ जाते ऐसा कोई अपने अनुकूलता भी चाहे यह कि पानी के पास में स्वयं को जाना होगा न भी पानी आएगा तुम्हारे घर में तुम्हारे घर में तो पानी आएगा तो हो जाए बाढ़ करें यह भी व्यायाम करता <laughs> आ जाए ऐसी स्थिति हो जाए क्यों तो उनकी सेवा सुशा में लगे रहना पड़ेगा यह स्थिति होगी हत्या तो कर रुप है तो प्रामाणिक अनुतम पितर यही है इसके लिए कहा पशुपुरा दि में आशक्ता हैं, आपस ज्ञान के स्रबंध में आत्म के बारे में श्रबंध में आसक्ति नहीं है इसे श्रवायादी बहुवी और गलत है बहुत लोग हैं कि उसको सुनने के लिए भी बहुत सारे लोग नहीं मिलते समय दे रो उनके पास इसको फुर्सत नहीं है बाकी टीवी देखना हो अमुख करना हो तो बहुत फुर्सत है क्रिकेट मैच चल रहा हो तो चार चार घंटे का फुर्सत मिल जाता है इसके लिए सवान में अभी श्रवण के लिए भी बहु भीत योग योग यद कोई आकृष्ट आत्मा जिस आत्मा को के रूप चाहे या आत्मा कौन सा आत्मा एवं प्रत्येक चिकित्सा में से अस्तित्व के राजब अस्तित्व के आत्मा विश्व के पूर्व चाहे वो आत्मा को सुनने के लिए भी बहुत सारे पास समय नहीं है ये बहुत लोग बिलता नहीं क्यों नहीं मिलता है दूसरे तरफ लगे हुए हैं क्योंकि मन हमको एक ही है चाहे इधर हो चाहे उधर हो जब जब्तों कमाने के आपाधार प्राप्त करने व्यक्ति रहेंगे सुनने के लिए भी पक्षा नहीं मिलता श्रेवण को भी बहबूल अन्द्र कुछ लोग उनमें से थोड़ा सा समय निकाल करके आ भी जाए चलो महात्मा की जोड़ो जाए कभी कभी जान नहीं सकते सब समझ नहीं सकते क्यों आसक्ति उधर ही है मन या आप लोगों में जहां बैठे होंगे वहां पर कुटिया भी कुछ हो गया हो कोई ताला तोड़ दिया हो कुछ हो मन बुरर होगा तो कई आए हुए भी हैं सब सुनने के लिए फिर भी ना मैं जान नहीं सकते सब क्यों संलग पूरे मन संल्भ नहीं है ज्यादा मन विषय की तरफ है थोड़ा मन इधर जो पूरे पर विश्रम है उनको तो सुनने को फुर्से भी नहीं मिलेगा ये तो बाबा बाबू काम है वादा करते रहो अपना धंधा करते रहो इनका काम नहीं है इसलिए ऐसे बोलते रहते ऐसा बोलने वाला है और थोड़े से विवेकी होंगे थोड़ा माना दोनों तरफा है उधर भी है इधर भी है उनके लिए भी वो जान नहीं सकते नहीं जान सकते एक तरफा हुए ही नहीं श्री गंत सुनने वाले भी बहुपूर्ण जन्म वृद्धि हो जिसे आपको सत्पूर्व बहुत सारे लोग नहीं जानते सुनने पर भी नहीं जाते क्यों तो आश्चर्य किशन की तरफ ज्यादा है आत्मा की तरफ कम है आश्चर्य होता है और इसको बताने वाला व्यक्ति भी कोई आश्चर्यजनक ही होगा कुछ आत्माभाव में पहुंचा होगा कोई व्यक्ति हो वो पढ़ता कोई तो आश्चर्यजनक होगा आज के युग में यह आज ऐसा कोई महात्मा है आत्मा को प्रदेश करने वाला है कोई अमूल्य गिने गई आश्चर्य होगा तो बढ़ता है विशाल तो कुलोग अच्छा आश्चर्य होता है कुशलो आश्चर्यता है और इसको प्राप्त करने वाला माने परोक्ष रूप से प्राप्त करने वाला कोई तो कुशल व्यक्ति का शून्य में निपुण होगा बुद्धिमान होगा उपासना आदि करके जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो चुकी हो वही इसको पकड़ सकता है जिसकी बुद्धि मोटी हो वो तो पकड़ नहीं पाएगा इसके लिए बुद्धि तीक्षण करना सूक्ष्म करना होती है जीवन उपासना जरूरी है इष्ट की उपासना करना कुशल से लब्धा अश्य आत्मा लब्धा है इस आत्मा का जो प्राप्त करने वाला स्वायत्ती का वर्तन लब्धा मानक दूसरे की वस्तु होते हैं अवतर पता प्राप्त रहना प्राप्त करना उसको होते हैं लब्धा प्राप्त करने वाला भी मुश्किल से कोई है कुशल कोई होगा निपूर्ण होगा और आश्चर्य क्या था उसको अपरोक्ष करने वाला प्राप्त करना एक अलग है किन्तु अपरोक्ष करना एक अलग थाली में भोजन आ गया प्राप्त हो गया किंतु आपसे स्वाद नहीं मिलेगा जब तक आप गले से नीचे मिल अप्रोक्ष करने वाला कौन होगा कुशलावशिष्ट ज्ञाता कुशल आचार्य के द्वारा जो अनुशिष्ट होगा जो भी केरोपनिषद के हिसाब के से जो बता सकता हो गंगातर के अक्षर मुझे कहा जो बाणी का विषय नहीं है जिसको बाण, जो बाणी, का, बाणी को जो विषय कहता है क्या कहा और कुशल जो ज्ञाता होगा जानने वाला भी विदित और अविदित से भिन्न रूप से मानने वाला जो होगा आत्मा को जानने वाला भी होगा आत्मा को मैं जानना दूर है वो जानता है नहीं ये जाना भी नहीं बनता जानना भी नहीं करता। अपने से दिन में जानना जानना बनता है अपने आप में दोनों में जोड़ा जा सकता क्योंकि आप कुशल कुशल व्यक्ति के द्वारा व तो व्यक्ति का अनुशासन पाया हुआ वा उपदेश पाया हुआ व्यक्ति वही तो जान है ऐसा ठीक करना क्योंकि सराव आया भी एक नंबर नास्तिकवादों की स्थिति अब तक नास्तेवाद का खनन हो गया है यही लोग हैं पढ़लोक नहीं है मानने वालों की क्या स्थिति बताएगी पुनः पुनर्वसम आपत्ति मेरे बस में हो जाते हैं मैं वटा भी यादना उनको कहा था बार बार ये न मानने से पढ़लोक मिले नहीं चलेगा क्या कुमारी भट्ट जी ने नास्तिकवादों को समझाने के लिए उसमें कहा है श्लोक वारियों ने लिखा है कि <स्> नास्तिकेत तवरो हानि अस्तिकेत नास्तिको हतः संदिग्ध दे के पड़े लोग कर्तव्य थे कुमारी भोटे जी कहते हैं पर लोग इसे तो पहले समझाने नहीं करना चाहिए और हर मानो तुम्हें संदेह भी हो गया क्या पता ब्राह्मणों ने अनुपा दिया हो क्या पता धन बर्बाद में हो जाए सब होता हो नास्तिकेत तबरो हानि अगर पर नहीं है तुमने अनुष्ठान किया एक भी किया ब्राह्मणों को दान दे दी देवता को कैसे काम किया और पर लोग नहीं है मांगो तुम तुम्हारी जैसे मान्यता है पर लोग नहीं है समझो तो क्या होगा को कोई विशेष हानि नहीं थोड़े से तावलवाद हो गया थोड़े से पैसे चले गए जीवन चलता रहेगा तुम्हारे को विशेष हानि नहीं ना पीछे तबलो हानि अगर नहीं है पर लोग और तुमने कोई परलोक संबंधी काम किया थोड़े बहुत उसके जमीन तबीयत दिया तो कोई विशेष हानि नहीं होगी अस्थिचेत नास्तिक और परलोक ये भी है और तुमने नहीं किया साधना तो तुम मारे जाओ अस्थिचेत नास्तिको होता परलोक है और तुमने साधना नहीं दी उसकी साधना नहीं किया है तो मारे जाओ संदिग्ध भी परे लोग परलोक के विषय ने संदेह होना भी नहीं चाहिए अगर होता भी है तब तक वो धर्म संचय धर्म का संचय करना चाहिए ने पटन दिया है नास्तिक को आपको समझा आस्थिक आपको तो मानता ही है तो नास्तिकवाद नहीं, नहीं होना चाहिए उसके लिए संचार नास्तिकेत पवन और हानि अस्तिकेत नास्तिको का संदिग्ध एक परेलो को एकता प्रसार सर्वनायादी सर्वनायादी नाश्तिवाद तिरस्कृत राशिवाद का खंडन हो गया पूर्व मंत्र नास्तिवाद नहीं होना चाहिए आपके जीवन में तो बार बार एमरा खंडी रहोग जाए स्वर गृह तृतीय स्थान शुक्र को परिवहन में घूमते रहोगे ये स्थिति है और था अस्थिर आत्मा है इस बात को स्थापना करने की इच्छा है थॉपेशन कर यदि अतिरिक्त युवा उच्च स्तर पर लोग आत्मा का प्रविधि यह सामने आए यदि अतिरिक्त दिहादी से अतिरिक्त आत्मा आप यदि है तो फिर लोगों को दिखाई को ज्ञान का ही होता आत्मा मिला करके तो बोलने पता नहीं आपका है शीशा देखने वाले तो जो है उसको मैं होंगे तो लेते हैं क्योंकि इसे अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान क्यों होता यह दिखाई आत्मा तो फिर क्यों ज्ञान कर मिला तो क्या ज्ञान होगा यह कोई प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय पढ़े नहीं ये तो वेदांत के शब्दों के माध्यम से काम ना सुनने के साधन ही नहीं मिला क्यों नहीं मिला विषयों में लो लुण है कोई सत्संगात में जाने का समय नहीं उसके पास इसलिए कहा तब साधन सर्वराम कल मिल गया क्यों आत्मा को नहीं जान पाते वो उसके साधन जो आत्म प्राप्ति के साधन क्या सर्वाधिक सर्वमन निर्ध्यास आत्म प्राप्ति के साधन उसके दुर्लभता के क्यों जो तो विश्व में आसक्त है वह जान सकता है, जा सत्संग में सकता काम सकता इसी काम का सर्वया भी कहा सर्वाक्रम चाहत मनोशुता दुर्लवसरूपत्म से सर्वाधिक दुर्बलता क्यों क्या देखो मन सबके पास है मन में अशुद्धि के अशुद्धि है किसी में अशुद्धि कम है किसी में अशुद्धि ज्यादा है जो ज्यादा अशुद्धि वाला होगा आत्मा के श्रवण के तरह मन लगेगा ही नहीं जाएगा ही तो नहीं अशुद्धि कम हो उसकी इच्छा तो होती जाने के लिए जाएगा भी सुनेगा भी किंतु नहीं जान सकता जब तक अशुद्धि है तब तक नहीं जान पाएगा ये गोला बता रहे सर्वी तौर पर सर्वी दूरता क्यों आत्मा के बारे में सर्वमान ज्ञात क्यों नहीं कर सकता बेटी कहा यह यह ये है, ये तब ये जो मन है इसके ना इसके अशुद्धि तारत ये मन की अशुद्धि के तारतम्य के कारण से हर की दुर्लभता है न्यूनतम आत्मा और दुर्गम शुरू कर दो दूसरे का आत्मा है दुर्गम दुखेगा और अंतुम सत्य थे दुर्गम बड़ी मुश्किल से जाने जा सकता है छान मिल करना बड़ा मुश्किल है उलझने बहुत होते किसी प्रकार से फूल शरीर से हम अपने करते हैं तो सूक्ष्म से शत्र तत्व बैठेगा न आत्मभुक्ति होती है पांच ज्ञान दिया पांच कर्म दिया पंच प्राण मां बुद्धि यहां भी आत्मवार है मैं देखता हूं मैं सुनता हूं मैं नहीं लगता है मैं गुटा हूं मैं सुखी हूं मैं ज्ञानी ज्ञानी हूं न बुद्धि तक सब में आत्मवाद होता है वहां से भी कोई माई का लाभ निकल जाए अविद्या के घेरे पकड़ा हुआ है गुमसुन अवस्था पकड़ा रहेगा जैसे शिक्षित काल में न आपा ज्ञान है न पढ़ाई ज्ञान माने होना क्या चाहिए दूसरे किसी को न जाने अपने को जाने ऐसी स्थिति हमारी होनी चाहिए दूसरे किसी को न जाने जैसे सुशुक्ति है क्योंकि वहां अपना भी ज्ञान नहीं है न अपना ज्ञान है ना ज्ञान है गुमसुम अवस्था है जैसे ऑपरेशन के भी कुछ लगा देते हैं उस तरह की अवस्था है वो भी ठीक है वहां से ऊपर की अवस्था चुरी अवस्था हमारा सभी होता है मान लो कि ऊपर में आप पढ़ेंगे तो ये दुर्ग आवेगा शरणा जी का, का दुर्लभता क्यों तो ये मन की अशुद्धि के तातम तो भी तक एक है और आत्मा की दुर्गम स्वरूप है आत्मा को जानना इतना सरल नहीं है जैसे सामने वाले बुद्धान का दूसरे को जाना अति सरल है बहुत सरल है दूसरे को जानना किंतु तो अपने को जानना कठिन नहीं है एक समय हो गया है ओम शरण शरण शाही